रहो, रहो। सुनते रहो, रहो। ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाते हैं आज और हमारे साथ विशेष पूना महाराष्ट्र से बी के विश्वनाथ जी आए हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और आप विशेष ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और शुभ भक्त रहे हैं काफ़ी जो है पूजा पाठ वगैरह भी आपने किया है आज आपका अनुभव सुनेंगे कैसे आपका ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ क्या ऐसा हुआ कि आप इस संस्था से जुड़ गए और लगातार आप इसकी सेवा में अभी हैं तो बीके विश्वनाथ जी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत तो बचपन से शिव भक्त रहे थे जी जी जी। जैसे पिताजी भी शिव भक्त थे और दादाजी भी शिव भक्त थे तो मतलब हमारी मतलब परंपरा शिव भक्त पर शिव का मीनिंग हमें समझ नहीं आया था अच्छा अच्छा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को, को हम शिव मानते थे पहले अच्छा तीनों को इकट्ठा ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव को जो मतलब शंकर को शिव बोल थे पहले आने के पहले हमें शिव और शंकर में अंतर पता नहीं था हम ये समझ लेते शंकर तो विनाशकारी है फिर भी हम इसकी पूजा करते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने बोला था उनकी इसलिए हमें पूजा करनी है क्योंकि वो जो है हमारे शरीर साथ देंगे अच्छा, अच्छा, अच्छा, पहुंचाएंगे तो ऐसे कुछ मन में बातें थी हुँ, पर, हुँ, फिर भी मतलब हुआ पर उसके बाद में उम्र बढ़ती गई तो एक बार एरोड़ा पुणे में एरोड़ा महाराष्ट्र में एक शिव मंदिर है पहाड़ी पे वहां पर हम गए तो वहाँ पर नायक भाई करके मिले थे अच्छा। उन्होंने हमें ये ज्ञान बताया कि हम शतुयुग से लेके आते शतुयुग त्रेता द्वापर कल युग में आते हैं तो कल युग का अंतिम समय चल रहा है लगता है जी, जी जी तो ये समय चल रहा है अंतिम तो उन्होंने प्रदर्शनी में ज्ञान बताया हमें काफी अच्छा लगा अच्छा जिस जगह पे गए थे वहाँ प्रदर्शनी लगा हुआ लगी लगाई हुई थी उन्होंने लगा के, के अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अच्छा परिवर्तन पर तो पर आने, आने लगी बिल्कुल ऐसे करते क्या थे उस समय उस समय मेरा ये टेम्पो चलाता था तो मतलब ये तो कभी कबार हफ्ते पंद्रह दिन में एक बार शराब भी पी लेते थे <laughs> तो कभी कभी खा लेते थे जी जी तो जी. उस समय एक शराबी मिला आ, उसने बोल दिया भाई आप ये बियर पी लो तो हमने उनको बोला नहीं जी हम अभी सोलह सोमवार चल रहे हैं, तो अभी हम सोलह ये सॉरी सावन महीना चल रहा है तो हम कुछ नहीं खाते तो उन्होंने बोला आप सोलह सोमवार पकड़िए वेज वाइज मिलकर तो हमने पकड़ा तो हमें काफी अच्छी अनुभूति आई उसके बाद हमने नॉन और शराब पूरी तरह से छोड़ दी सोलह सोमवार के बाद में घर में बरखत वगैरह सब आने लगी अच्छी अमरनाथ यात्रा भी हो गई हमारी उसके बाद में फिर एक भैनजी आई तो उन्होंने मतलब मेरी लौकिक बहन रीता करके है वो ज्ञान में जुड़ गई थी ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में तो उन्होंने बोला हम शिव की भक्ति अभी सिर्फ करते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आई शिव की भक्ति मैंने बोला अच्छे शंकर भगवान की नहीं आ, शिव की करते हैं आ, तो मैं कन्फ्यूज हो गया कि शिव की भक्ति का मतलब क्या है आ, तो फिर शिव की भक्ति तो मैं बात नहीं की तो उन्होंने बोला एक काम करो मैं बात किया तो उन्होंने फिर हमें प्रदर्शनी समझाई हमें काफी अच्छा लगा तो उन्होंने बोला उस समय मेरा पैर फ्रेक्चर हो गया था आई थी उससे दो चार दिन पहले तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए आपका तो पैर फ्रेक्चर है अब आप तो चल नहीं सकते तो मैं कोर्स कराने आपके घर पे आ जाऊं। अरे वाह। तो मैंने बोला गुरु किसी को ज्ञान देने के लिए घर में आए ये अच्छा नहीं लगता हाँ। मैं कोई बात नहीं चला लेता हूँ एक पैर से तो मैं खुद आ जाऊंगा हाँ। तो ऐसे मैं खुद ही जाता रहा एक पैर से पर कोर्स बढ़िया हो गया हाँ। और कोर्स होने के बाद में काफी अनुभूति हुई हमारे मतलब चौरासी लाख जन्म नहीं होते चौरासी जन्म होते हैं ये पता चला फिर शतुयुग में आठ जन्म लेते हैं फिर ऐसे सारी फिर, बात करता बारह लेते हैं फिर मतलब 21 लेते हैं ये सभी चीजें हमें पता चली दे रही थे वहाँ पे आके जी। काफी अब तक पता चला है शिव और शंकर में फर्क क्या है क्योंकि शंकर शिव है निराकारी जो उस समय भक्ति मार्ग में हम बोलते भी थे गुरु ब्रमा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम भ्रम पश्चम शिव गुरु मतलब अर्थ वही था पर हम समझ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर जो है वही शिव है ये पॉइंट हम समझ नहीं पा रहे थे पर यहाँ पॉइंट क्लियर हुआ क्या परमेश्वर कौन है परमेश्वर को शिव बोलते हैं और हर एक आ, मतलब क्या, हर एक जो धर्म के लोग हैं उसी को मानते हैं जैसे मक्का में भी उन्हीं का स्थान है और ये हर एक जगह में मतलब क्या ये पता चला कि परमेश्वर तो एक है देवी देवता अनेक है बिल्कुल तो ये बात बिल्क� वहाँ पर आके मुझे यहाँ पर आकर क्लियर हुई तो फिर मेरी श्रद्धा बड़ी और ऐसे लगा कि सहज काम सारे आसान हो गया तो मैं में काम करता था थक जाता था तो ऐसे लगता था कोई अलग से शक्ति मेरे साथ काम कर रही है वो शक्ति कौन सी कर रही है तो मैं समझ चे, गया चे, कि वाकई में ये जगत चलाना तो उसी का काम है मैं बेमतला अपने ऊपर बोझ लेता था <laughs> निमित तो मैं था कर वो रहे थे तो अभी ये क्लियर हो गया कर वो रहे है इसलिए मुझे थकावट होनी बंद हो गई उसके बाद में क्या हो रहा था क्या तो ये काफी अच्छा मेरा रहा और उसके बाद में अभी पूरा परिवार ज्ञान में चलता है और घर में गीता पाठशाला भी है और मतलब सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से हो गई हैं, जो मतलब क्या, जो सोचा भी नहीं था उतना अच्छा तरह से हो गया है और बच्चे भी एक संकल्प मात्र से बच्चे सारे काम करने लग जाते हैं मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है बहुत सुंदर और मतलब एक संकल्प उठा ले ये कार्य हो जाना चाहिए तो अपने आप ही कौन कर देता है कार्य ये पता नहीं चलताली भगवान जैसे कर देते हैं सब कुछ यही और बाकी काफी बातें हैं पर समय का भी चाहते हम सब हैं भाई भाई इसका अर्थ कोई नहीं समझता कई राजे भी उसमें झगड़े लगवा रहे हैं कोई कुछ लगवा रहे हैं इसका अर्थ यही है की हम सब है भाई भाई क्यूँकी हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है और एक ही परमात्मा की संतान है सिर्फ आपस में हमने उसको उसके इबादत करने के तरीके अलग अलग चुन लिए है इसलिए हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझने लग गए हम उसी की संतान हैं और हम सब एक ही है और एकता के बल पे ही पूरी दुनिया टीकी हुई है और हमारे देश में तो इतनी जाति बिरादरी है अगर हम एक ना रहें तो ये तो पता नहीं कितने टुकड़े हो जाए देश के तो हमारे देश के टुकड़े ना हो इसके लिए विनती है और इसके लिए ये याद रखें कि हम एक ही परमात्मा की सभी संतान है अगर हम संतान एक ना होते तो सभी जात के लिए डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं हिंदू का डॉक्टर अलग मुसलमान का अलग क्रिस्चन का अलग hmm. डॉक्टर तक एक है उनकी मेडिकल साइंस एक है उसके बाद में उनका जो कोर्सेस है वो भी सभी जातों के लिए एक है पर फिर भी सभी हम आपस में क्यों इस बातों पे लड़ते हैं यही आज तक नहीं समझा जब हम ए, एक ही बाप के सभी बच्चे हैं जी जी जी ओम शांति चलिए बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया बीके विश्वनाथ भाई और मुझे लगता है कि आपका जो संदेश है वह सबके लिए है एक पिता के हम संतान है तो आपस में भाई भाई हुए इस याद को इस ज्ञान के बिंदु को अगर हम बुद्धि में रखें तो हमारा जीवन जो है बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से शांति होगा तो आशा करूंगा कि आप सभी को ये संदेश याद रखिएगा और बीके विश्वनाथ भाई का संदेश के साथ साथ उनके अनुभव को भी याद रखिए और आपको भी अगर मौका मिलता है तो आप इस अनुभव को ज़रूर करें और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें इनकी शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमागणी सा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति ना नहीं आपसे रोशनी रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख दो कैसे थे यहाँ चांदनी हो गई खुशी का ज्ञान सागर में आते उस आरोप उसकी जिंदगी जिंदगी हो गई नखट सब गगन के यहाँ छा गए चा चांजु सूरज सितारे सभी आ सब आ गए वो नखट सब गगन के यहाँ छा गए शिव के संग सारा ब्रह्मांड आ गया जैसे बेग गगन ये जमी हो गई क्या खुशी का ठिकाना नहीं आपसे रोशनी रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख देर पर कैसे तू यहाँ चांदनी हो गई क्या कह के खुशी का कितानी आपसे रोशनी रोशनी हो गई आपसे रोशनी रोशनी हो गई से राशि राशि हो गए